संक्षिप्त महाभारत आसुमेधिक पर्व पंच महायज्ञ विधिवत स्नान और उसके कर्म, भगवान के प्रिय पुष्प तथा भगवत भक्तों का वर्णन युधिष्ठि ने पूछा भगवान विजातियों को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए उन यज्ञों के नाम भी बताने की कृपा कीजिए भगवान ने कहा युधि जिनके अनुष्ठान से गृहस्थ पुरुषों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है उन पंच महायज्ञों का वर्णन करता हूँ सुनो ऋभु यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ मनुष्य यज्ञ और यज्ञ ये पंच यज्ञ कहलाते हैं इनमें रिभु यज्ञ तर्पण को कहते हैं ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय का नाम है समस्त प्राणियों के लिए अन्य की बलि देना भूत यज्ञ है अतिथियों की पूजा को मनुष्य यज्ञ कहते हैं और पितरों को उद्देश्य से जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं उनकी पितृ यज्ञ संज्ञा है उत आहुत प्रहुत प्राशीत और बलिदान ये पाक यज्ञ कहलाते हैं वैश्वेव आदि कर्मों में जो देवताओं के निमित्त हवन किया जाता है उसे विद्वान पुरुष हुत कहते हैं दान दी वस्तु को अहूत कहते हैं ब्राह्मणों को भोजन कराने का नाम प्रभु है प्राणाग्निहोत्र की विधि से जो प्राणों को पंच ग्रास अर्पण किए जाते हैं उनकी प्राचित संज्ञा है तथा गौ आदि प्राणियों की तृप्ति के लिए जो अन्न की बलि दी जाती है उसी का नाम बलिदान है इन पांच कर्मों को पाक यज्ञ कहते हैं कितने ही विद्वान इन पाक यज्ञों को ही पंच महायज्ञ कहते हैं किंतु तो दूसरे लोग जो महायज्ञ के स्वरूप को जानने वाले हैं ब्रह्म यज्ञ आदि को ही पंच महायज्ञ मानते हैं ये सभी सब प्रकार के महायज्ञ बतलाये गए हैं घर पर आए हुए भूखे ब्राह्मणों को यथाशक्ति निराश नहीं लौटना चाहिए जो मनुष्य प्रतिदिन इन पांच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन कर लेते हैं वे केवल मल भोजन करते हैं इसलिए विद्वान द्विज को चाहिए कि वह प्रतिदिन स्नान करके इन यज्ञों का अनुष्ठान करे इन्हें किए बिना भोजन करने वाला द्विज का भागी होता है। ने कहा देव देवेश्वर अपने इस भक्त को स्नान करने की विधि बताइए। भगवान बोले पांडुनंदन जिस विधि के अनुसार स्नान करने से द्विजगण समस्त पापों से छूट जाते हैं उस परम पवित्र पापनाशक विधि का पूर्ण रूप से श्रवण करो मिट्टी गोबर तिल कुछ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 अपने दोनों पैर धोकर दो, दो बार आचमन करे फिर जलाशय की प्रदक्षिणा करके उसके जल को नमस्कार करे जलाशय के जल पर अपने हाथ पर न पटके क्योंकि जल संपूर्ण देवताओं का तथा मेरा भी स्वरूप है अतः उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए जलाशय के जल से उनके किनारे की भूमि को धोकर साफ करे फिर पानी में प्रवेश करके एक बार सिर्फ डुबकी लगावे अंगों की मह न छुड़ाने लगे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 फिर मस्तक पर जल छिड़के इसके बाद आप मंत्र पढ़कर फिर आचमन आचमन करें, अथवा के समय और सहित इस आपस्वती का पाठ करें। आचमन के बाद मिट्टी लेकर उसके तीन भाग करें और इदम विष्णु इस मंत्र को पढ़कर उसे क्रमशः ऊपर के मध्य भाग के तथा नीचे के अंगों में लगावे तत्पश्चात वारुण सुक्तों से जल को नमस्कार करके स्नान करें। यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुख करके तथा दूसरे जलाशयों में सूर्य की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए ओंकार का उच्चारण करते हुए धीरे से गोता लगावे जल में हलचल न पैदा करें। इसके बाद गोबर को हाथ में जल से गीला करके उसके तीन भाग करे और उसे भी पूर्वत अपने शरीर के उग और और में में लगावे। उस समय सहित गायत्री मंत्र की करता रहे। फिर मुझ लगाकर आत्मन करने के आपो तरसि भी इत्यादि चारे और गोसूक्त अश्वसूक्त वैष्णव सुक्त, सुक्त वारुण सुक्त सावित्र सुद्य सुत तथा तो मुझसे संबंध रखने वाले अन्य साम मंत्रों के के द्वारा शुद्ध जल जल से अपने ऊपर मार्जन करें, करें, फिर भीतर स्थित होकर का जप अथवा एवं सहित गायत्री मंत्र जपे। या जब तक सांस रुकी रहे तब तक मेरा स्मरण करते हुए केवल प्रणव का ही जप करता रहे इस प्रकार स्नान करके जलाशय के किनारे आकर धोए हुए शुद्ध वस्त्र धोती और चादर धारण करें चादर को कांख में रस्सी की भांति लपेटकर बांधे नहीं। जो वस्त्र को कांख का रात्य बड़े हर्ष से भरकर नष्ट कर डालते हैं इसलिए काख को वस्त्र से बांधना नहीं चाहिए और इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए वस्त्र धारण के पश्चात धीरे धीरे हाथ और पैरों को मिट्टी से मल कर धो डाले फिर गायत्री मंत्र पढ़कर आचमन करें और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके से वेदों एक आचमन के द्वारा शुद्ध होता है अतः जल और स्थल में से कहीं भी स्थित होने वाले द्विज को आत्म शुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए इसके बाद संधोपासन करने के लिए हाथों में कुश लेकर पूर्वाभिमुख हो कुशासन पर बैठे और मुझ में मन लगाकर एकाग्र भाव से प्राणायाम करें। फिर एकाग्र चित्त होकर एक हजार या एक सौ गायत्री मंत्र का जप करे मंदेह नामक राक्षसों का नाश करने के उद्देश्य से गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल लेकर सूर्य को अर्घ प्रदान करें। उसके बाद आचमन करके उद्वर्गोशी इस मंत्र से प्रायश्चित के लिए जल छोड़े फिर अंजलि में सुगंधित पुष्प और जल लेकर सूर्य को अर्घ दे और आकाश मुद्रा का प्रदर्शन करें तदनंतर सूर्य के एकाक्षर मंत्र का बारह बार जप करें और उनके सड़क्षर आदि मंत्रों की छह बार पुनरावृत्ति करें। आकाश मुद्रा को दाहिनी ओर से घुमाकर अपने मुख में विलीन करें। इसके बाद दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त से सूर्य की ओर देखते हुए उनके मंडल में स्थित मुझ चार भुजाधारी ये जो मूर्ति नारायण का एकाग्र चित्र से ध्यान करे उस समय उदितम चित्रम देवानाम तपचु हो इन मंत्रों का गायत्री मंत्र का तथा मुझसे संबंध रखना वाले सुक्तों का जप करके मेरे साम मंत्रों और पुरुष सुक्त का भी पाठ करे तत्पश्चात हंस सुचिशत इस मंत्र को पढ़कर सूर्य की ओर देखे और प्रदिक्षिपूर्वक उन्हें नमस्कार करे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 तर्पण के समय को बाएं कंधे पर रखें तथा दाएं और बाएं हाथ की अंजलि से जल देते हुए देवताओं में से प्रत्येक का का नाम लेकर पद उच्चारण करें यदि दो या अधिक देवताओं को एक साथ जल दिया जाए तो क्रमशः द्विवचन और बहुवचन तृप्तोत्ताम और त्रिप्यताम इन पदों का उच्चारण करना चाहिए विद्वान पुरुष को चाहिए की मंत्र द्रष्टा, मरीचि आदि तथा नारद आदि ऋषियों को नवीति होकर अर्थात जनेह को गले में माला की भांति पहन करके एकाग्र चित से तर्पण करें। इसके बाद जनेह को दाहिने कंधे पर करके आगे बताए जाने वाले पित्र संबंधी देवताओं एवं पितरों का तर्पण करें। कव्यवाट अग्नि सोम वैवस्वत, अर्जमा अग्नि और सोमपा ये पितृस देवता है इनका तिल सहित जल से खुशाओं पर तर्पण करें और तिप्यताम पद का उच्चारण करे तदनंतर पितरों का तर्पण आरंभ करें उनका क्रम इस प्रकार है पिता पितामह और प्रपितामह तथा माता पितामही और प्रपितामही इनके सिवा गुरु आचार्य पितृस्वसा बुआ मातृस्वसा मौसी मातामही उपाध्याय मित्र बंधु शिष्य ऋतविज और जातिभाई आदि में से भी जो मर गए हो उन पर दया करके ईर्ष्या द्वेष त्याग कर उनका भी तर्पण करना चाहिए तर्पण के पश्चात आत्मन करके स्नान के समय पहने हुए वस्त्र को निचोड़ डाले उस वस्त्र का जल भी कुल के मरे हुए संतानहीन पुरुषों को अभाव है वह उनके स्नान करने और पीने के काम आता है अतः तो उज्जल से उनका तर्पण करना चाहिए ऐसा विद्वानों का कथन है पूर्वोत्त देवताओं तथा पितरों का तर्पण किए बिना स्नान का वस्त्र नहीं धोना चाहिए जो मोह के पहले ही धोत वस्त्र को धो लेता है वह ऋषियों और देवताओं को कष्ट पहुंचाता है उस अवस्था में उसके पितर उसे साफ देकर निराश लौट जाते हैं इसलिए तर्पण के पश्चात आत्मन करके स्नान वस्त्र निचोड़ना चाहिए तर्पण की क्रिया पूर्ण होने पर दोनों पैरों में मिट्टी लगा उन्हें धो डाले और फिर आत्मन करके पवित्र हो कुशासन पर बैठ जाए और हाथों में कुशा लेकर स्वाध्याय आरंभ करे पहले वेद का पाठ करके फिर उसके अंग अन्य अंगों का अध्ययन करे अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन जो अध्ययन किया जाता है उसको स्वाध्याय कहते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का स्वाध्याय करे इतिहास और पुराणों के अध्ययन को भी यथाशक्ति न छोड़े स्वाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं उनके देवों ब्रह्मा जी पृथ्वी औषधि वाणी वाचस्पति और को को तथा मुझे भी प्रणाम करें, फिर जल जल लेकर यह मंत्र पढ़कर देवता को नमस्कार करें, इसके बाद घृणी सूर्य तथा आदि नमो का उच्चारण करके अपने मस्तक पर दोनों हाथ छोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करें और प्रणव का जप करते हुए एकाग्र से उनका दर्शन करे उसके बाद मुझे प्रिय लगने वाले पुष्पों से नित्य प्रति मेरी पूजा करें करे जो ने कहा माधव जो पुष्प आपको अत्यंत प्रिय आपका निवास हो उन सब का मुझसे वर्णन कीजिए भगवान ने कहा राजन जो फूल मुझे बहुत प्रिय है उनके नाम बताता हूँ सावधान होकर सुनो कुमुद करवीर चड़क चंपा मालती जाति पुष्प नद्यावर्त नंदिक पलास के फूल और पत्ते दुर्वा और वनमाला माला ये फूल मुझे विशेष प्रिय है सब प्रकार के फूलों से हजार गुना अच्छा उत्पल माना गया है उत्पल से बढ़कर पद्म पद्म से सतल सतदल से सहस्त्रदल, सहस्त्रदल से पुंडरीक और हजार पुंडरीक से बढ़कर तुलसी का गुण मारा गया है तुलसी से श्रेष्ठ है वक पुष्प और उससे भी उत्तम है सौवर्ण सौवर्ण के फूल से बढ़कर दूसरा कोई भी फूल मुझे प्रिय नहीं है फूल न मिलने पर तुलसी के पत्तों से पत्तों के न मिलने पर उसकी शाखाओं से और शाखाओं के न मिलने पर तुलसी की जड़ के टुकड़े से मेरी पूजा करें। वह भी ना मिल सके तो जहां तुलसी का वृक्ष रहा हो, वहां की मिट्टी से ही भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करें। अब त्यागने योग्य फूलों के नाम बता रहा हूँ ध्यान देकर सुनो किंकड़ी मुनि पुष्प धर धुरधुर पाटल अति नाग नक्त मालिक योधिक शिर का पुुष्प निर्गुंडी लांगुली जपा अशोक सेमल का फूल कुकुभ कोविदार वैभीतक पुरंटक कल्पक कालक अंकोल गिरकर्णी नीले रंग के फूल तथा एक पंखड़ी वाले फूल इन सब का त्याग कर देना चाहिए आग मदार के फूल तथा आज आग के पत्ते पर रखे हुए फूल भी वर्जित है नीम के फूलों का भी परित्याग कर देना चाहिए इनके अतिरिक्त जिनका निषेध नहीं किया गया है ऐसे सफेद पंखड़ियों वाले सुगंधित पुष्प जितने मिल सके उनके द्वारा भक्त पुष्प को मेरी पूजा करनी चाहिए यशिक्षण ने पूछा भगवान आपके भक्त कैसे होते हैं तथा उनके नियम कौन कौन से हैं यह बताने की कृपा कीजिए क्योंकि मैं भी आपके चरणों में भक्ति रखता हूँ भगवान ने कहा राजन जो दूसरे किसी देवता के भक्त न होकर केवल मेरी ही श्रमण ले चुके हों तथा मेरे भक्त जनों के साथ प्रेम रखते हों वे ही मेरे भक्त कहे हैं। स्वर्ग और देने वाले होने के साथ ही जो मुझे विशेष प्रिय हो ऐसे व्रतों का ही मेरे भक्त पालन करते हैं भक्त पुरुष को जल में तैरते समय एक वस्त्र के सिवा दूसरा नहीं धारण करना चाहिए स्वस्थ रहते हुए दिन में कभी नहीं सोना चाहिए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 दूसरे के घर से उठाकर आई हुई रसोई बासी अन्न तथा भगवान को भोग न लगाए हुए पदार्थ का भी प्रयत्न पूर्वक त्याग करे बहेड़े और करंज की छाया से दूर रहे कष्ट में पड़ने पर भी ब्राह्मणों और देवताओं की निंदा न करे चारों वेदों के विद्वान क्रियापरायण और बुद्धिमान ब्राह्मण के शरीर में भी छह विषल निवास करते हैं क्षत्रियों के शरीर में सात वैश्यों के देह में आठ और शुद्रों में इक्कीस वृषणों का निवास माना गया है काम क्रोध लोभ मदह और महामोह ये ब्राह्मण के शरीर में स्थित बताए गए हैं। गर्व, स्तंभ अर्थात जड़ता अहंकार ईर्ष्या द्रोह पारुष्य अर्थात कठोर बोलना और क्रूरता ये सात क्षत्रिय शरीर में रहने वाले वृषल है तीक्षणता कपट माया सठता दम्भ सरलता का अभाव चुगली और असत्य भाषण शरीर के विषल हैं, खाने की इच्छा, निद्रा, आलस्य, विषय है अनवस्थान निरंकुशता अपवित्रता और मलिनता ये इक्कीस वृषल शुद्ध के शरीर में रहने वाले बताए गए हैं ये सभी विषल जिसके भीतर न दिखाई दे वही वास्तव में ब्राह्मण कहलाता है अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे तो सात्विक पवित्र और क्रोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे जिसके जिहा चंचल नहीं है जो धैर्य धारण किए रहता है और चार हाथ आगे तक दृष्ट रखते हुए चलता है जिसने अपने चंचल मन और वाणी को वश्म करके धैर्य से छुटकारा पा लिया है वह मेरा भक्त कहलाता है